मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे राधा कैसे न जले राधा कैसे न जले आग तन मन में लगे राधा कैसे न जले राधा कैसे न जले, जले। नमस्कार दोस्तों हमने एक बात कही कि आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आज मैं ये बता दूं आपको कि आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि हम लोगों के 75 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और मैंने सोचा ये था कि जब हमारे 75 एपिसोड हो जाएंगे तो हम इसके फॉर्मेट में कुछ परिवर्तन करेंगे तो कुछ अपना आलस और कुछ ऐसे ही ढीलापन जिसकी वजह से हुआ ये कि हम फॉर्मेट तो पिछहत्तरवें एपिसोड में तो नहीं चेंज कर पाए मगर अभी हमने सोचा कि एक इसमें एक नया पक्ष एस्पेक्ट, एक नया दृष्टिकोण इस कार्यक्रम के बारे में लाया जाए और वो दृष्टिकोण ये था कि मैंने सोचा क्यों ना कभी कभार इसमें कुछ ुणी लोगों को भी शामिल करें हाँ हाँ साहब गुड़ी में आप लोग भी आएंगे मैं सभी से धीरे धीरे करके रिक्वेस्ट करूंगा निवेदन करूंगा आग्रह करूंगा कि आप भी बात करें और उसी श्रंखला में मैंने आज के इस बातचीत के क्रम में अपने एक गुरु को शामिल किया है और वो कुछ बातें बताएंगे, कुछ बातें कहेंगे अपने मन से मेरे निवेदन पर और उन बातों को हम लोग अपने नजरिए से अपने परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करेंगे अब आप सोच रहे होंगे कि ये गुरु कौन है और आप सोच रहे होंगे कि आज ये ऐसी कौन सी बात करने जा रहे हैं जिसमें कि इनको गुरु की आवश्यकता पड़ गई तो साहब हम हम आज बात करने जा रहे हैं जलन के बहुत कॉमन बात है जलन जलन तो बचपन से लेकर और सच पूछिए तो अंतिम क्षण तक जलन तो हम सभी के मन में कहीं ना कहीं रहती है देखिए जलन है इस बात को स्वीकार करें या ना करें परंतु अपनी अंतरात्मा में तो हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईर्ष्या का कीड़ा रेंग रहा है और कभी कभी होता यह है कि वो ईर्ष्य का कीड़ा बड़ा हो जाता है और कभी वो ईर्ष्य का कीड़ा छोटा रह जाता है कभी हम उस जलन को व्यक्त कर देते हैं और कभी उस जलन को अव्यक्त तरीके से व्यक्त करते हैं अब देखिए मैं आपको अपने अनुभव बताऊंगा और उसमें ये बताऊंगा कि जलन को कैसे व्यक्त किया गया और कैसे बिना मतलब जलन के बारे में बताना तो है मगर कैसे उसको छुपाकर बताया गया यानी अव्यक्त ढंग से उसको कैसे बताया गया साथ देखिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जलन की शुरुआत तो स्कूल के दिनों से हो जाती है और स्कूल के दिन वो दिन जबकि आप क्लास में पोजीशन लाने के इच्छुक रहते हैं अब होता यह है कि कभी तो पोजीशन आ जाती है अच्छा पोजीशन लाने के लिए भी आप इच्छुक हो या ना हो परंतु आपके माता पिता भाई बहन पड़ोसी चाचा कोई ना कोई तो आपको परेशान यानी कि आपको कोक्स करते ही रहते हैं कि भाई आपको पोजीशन लानी है तो साहब आप उसके लिए प्रयास करते हैं अब देखिए होता यूँ है कि जब हम प्रयास करते हैं तो हम अपने भरसक प्रयास करते हैं मगर उधर दूसरे व्यक्ति भी अपने भरसक प्रयास करते हैं और कभी तो हम आगे निकल जाते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि पीछे रह जाते हैं अब जब हम पीछे रह जाते हैं तो हमें न सिर्फ अपने उन चाचा को पिता को दोस्त को पड़ोसी को ये एक्सप्लेनेशन देना होता है कि साहब हम क्यों पीछे रह गए बल्कि इसके साथ ही कुछ ऐसा भी दिखाना होता है कि हालाँकि हम पोजिशन में तो पीछे रह गए मगर हम किसी और चीज़ में उस व्यक्ति से आगे हैं जिसने कि वो पोजीशन प्राप्त की है अब उसके लिए हम कभी ये कहते हैं अरे साहब वो उनकी पोजीशन तो आ गई मगर खेलने में हमारा मुकाबला करें तब देखें और जब कभी वो खेल में भी आगे होते हैं तो हम बताते हैं अरे सिनेमा की लाइन में टिकट तो हम ही निकाल सकते हैं और अगर मान लीजिए वो सिनेमा की लाइन में टिकट भी निकाल लेते हैं तो हम बताते हैं कि हमारा स्टाइल कहाँ और उनका स्टाइल कहाँ तो इस तरह से हम ये ये क्या बोल रही है ये मेरी ईर्ष्या बोल रही है जो कि मैं अपनी ईर्ष्या को अव्यक्त ढंग से व्यक्त कर रहा हूँ अच्छा इसमें क्या होता है कभी दूसरी बात होती है कि जब हम व्यक्त ढंग से कहते हैं तो हम ये कहते हैं अरे वो तो मास्टर साहब के लाड हैं इसलिए उनको नंबर मिलते हैं या फिर उन्होंने दो ट्यूशन लगा रखे हैं स्कूल के टीचर्स की तो इसलिए उनको नंबर मिलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर बचपन से जलन की भावना आ गई अब देखिए ईर्ष्या की भावना यानी जलन का जो भाव है वो हमेशा ये साबित करने की कोशिश करता है कि मैं आपसे बेहतर अब ये ईर्ष्या वाली बात कभी तो मन के अंदर भी रह जाती है और जब वो मन के अंदर रह जाती है तो क्या होता है तो ये होता है कि वो ईर्ष्या की भावना धीरे धीरे आपको खाने लगती है अब जब खाने लगती है तो आपका ही नुकसान हो रहा है भाई जिससे हम जल रहे हैं उसे क्या पता यानि कि हमको प्रमोशन मिला नहीं और जब हमको प्रमोशन नहीं मिला तो हम अपने अंदर ही अंदर उस पड़ोसी से जलने लगते हैं जिसको प्रमोशन मिला नतीजा क्या होता है कि हम उससे संबंध तोड़ लेते हैं हम सोचते हैं भाई इसे क्या बात करनी वो तो प्रमोशन मिल गया और उसके बाद जब प्रमोशन मिल गया उसको तो वो अपने व्यवहार में चाहे जो भी करे परंतु हम उसका नकारात्मक पक्ष देखने का प्रयास करते हैं अब आपको एक उदाहरण देता हूँ साहब जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ बैंक में नौकरी करता था बैंक में नौकरी करता था और एक स्तर पर आने के बाद प्रमोशन होने बंद हो गए प्रमोशन होने बंद हो गए तो कोई बात नहीं मगर बाकी लोगों के प्रमोशन तो हो रहे थे ना तो मौका दर मौका उन लोगों से मुकाबला हो जाता मुकाबला मतलब आमने सामने बातचीत हो जाती थी तो मुझे अभी भी ख्याल है कि एक बार स्टाफ कॉलेज में कुछ कॉपी जांचने के लिए भेजा गया तो यहाँ पर कॉपी जाँचने आया अपने अंदर बड़े गर्व की अनुभूति हुई कि साहब मुझे किसी और प्रमोशन टेस्ट की कॉपियां जांचने के लिए भेजा गया और छांट छूट के भेजा गया हालांकि सच्चाई ये थी कि चूंकि मैं खाली आदमी था और मेरी पोस्टिंग नहीं डिसाइड हुई थी तो बैंक ने मतलब हमारे पर्सनल मैनेजर साहब ने देखा कि ये आदमी खाली घूम रहा है तो इसको भेज दो कापी जाँचने तो चला गया हाँ बैंक में साहब ऐसे ही होता है बैंक में कोई ज्ञानियों को कापी जाँचने नहीं भेजा जाता जो सबसे खाली निकम् और नहीं नहीं सॉरी मैंने कम में नहीं कहना चाहिए जो सबसे खाली आदमी होते हैं उन्हीं को भेज दिया जाता है तो साहब हम भी आ गए थे तो कहाँ आए स्टाफ कॉलेज में आए यहाँ हैदराबाद में और यहाँ पर जब पहुँचे तो पता चला कि हमारे कुछ साथी जो उसी इंटरव्यू में पास हुए थे यानी हमसे आगे बढ़ गए थे प्रमोट हो गए थे वो लोग भी आए थे और वो एक दूसरे ग्रेड की कॉपियाँ जाँच रहे थे कोई बात नहीं भाई ठीक है वो सीनियर हो गए थे उनका ज्ञान ज़्यादा बढ़ गया बैंक के हिसाब से तो वो सीनियर ग्रेड की कॉपियां जांच रहे थे चलिए साहब तो हम साहब हम लोग ये होता था कि भाई कॉपी दिन भर बैठ के जांचेंगे मगर खाने के टाइम पर तो हॉल में आ जाते थे क्योंकि स्टाफ कॉलेज की नज़र में जितने भी कॉपी जाँचने वाले थे वो सब एक ही श्रेणी के थे उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन पाँच है और कौन छः है तो अब वहाँ पहुँचते थे अब वहां पर क्या होता था कि जो पांच वाले लोग थे वो पांच मतलब स्केल पाँच के जो लोग थे वो एक जगह खड़े हो जाते थे और स्केल छः यानी जो अभी कल तक जो स्केल छः थे आ, स्केल पाँच थे जो आज स्केल छः हुए थे अभी तक उनकी पोस्टिंग भी नहीं हुई थी वो एक जगह खड़े हो जाते थे तो इस तरह से दो अलग अलग गुट यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाते थे और हिंदुस्तान पाकिस्तान अपने अपनी सीमा में रहते थे और हमारी सीमा रेखाएँ जो थी बड़ी स्पष्ट थी कि हम लोग केवल नमस्कार दुआ सलाम तक ही सीमित रह गए थे अब साहब क्या हुआ अब यहाँ पर मैं आपको ईर्ष्या व्यक्त और अव्यक्त दोनों के बताने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे कुछ साथी जो उसमें थे यानी जो छः वाले में थे वो हम लोगों को सुनाकर कुछ बातें करते थे कि साहब हमें तो ऐसी सुविधा मिलेगी और वैसी सुविधा मिलेगी और हम लोग बेचारे जो मतलब असफल वाले जो लोग थे वो बातें करते थे कि आज कौन सी फिल्म देखने चलेंगे आज कहाँ जाएंगे और इस तरह की बातें होती थी अब आपको यहाँ पर ईर्षा का एक जिक्र सुनाता हूँ हुआ ये कि उनमें से एक साथी ने कहीं भूल से ये कह दिया कि साहब ये जो पाँच वाले लोग हैं इनको तो अभी तमीज नहीं है अब साहब ये जो पाँच वाले जो लोग वहाँ सुन रहे थे उस बात को वो आग बबूला हो गए जब आग बबूला हो गए तो साहब उन्होंने बात करनी शुरू की थोड़ा ज़ोर से उनसे पूछा कि भाई आपने कौन सी तमीज़ में कमी देख ली और आपके अंदर क्या क्या सुरखाब के पर लग गए और उसके बाद उन्होंने कहनी अनकहनी जो थी वो सब कह डाली यानी कि उन्होंने बता दिया कि आपके फलाने जो हैं वो इनसे संबंध हैं और आपके उनसे संबंध हैं और आप ये करते थे और आप वो करते थे और इस तरह की बातें शुरू हो गई तो यहाँ पर दोनों के बीच में कोई मनमुटाव का कारण नहीं था और जिन साहब ने ये कमेंट किया था पांच के बारे में वो बहुत सभ्य मतलब बहुत ही सुसंस्कृत बहुत ही अच्छे आदमी थे मगर गलती से उनके मुंह से शायद निकल गया होगा या उन्होंने किसी और संदर्भ में कहा होगा परंतु जिन्होंने इस बात को लेकर के ये बखेड़ा खड़ा किया उनके दिल में एक ईर्ष्या थी और वो ईर्ष्या जो थी वो निकलकर सामने आ गई और उस ईर्ष्या का नतीजा ये हुआ कि वो जो कहनी अनकहनी थी वो सब कह बैठे और उसके बाद मतलब हम और वो दोनों ही बैंक में कई साल तक रहे और उसके मतलब ये समझ लीजिए कि वो संबंध जो थे वो जो, जो उस दिन समाप्त हुए वो संबंध फिर बन नहीं पाए अच्छा अब मैं यहाँ पर अपनी बात कुछ क्षणों के लिए रोक रहा हूँ क्योंकि अब मैं आपके सामने ईर्ष्या से संबंधित यानी जलन से संबंधित बातें करने के लिए अपने गुरु को ला रहा हूँ और आप सब इनको जानते हैं श्री पीसी श्रीवास्तव साहब ये हमारे आ, मतलब मेरे लिए तो मेरे गुरु हैं अग्रज हैं बड़े भाई हैं और इन्होंने मुझे बहुत सी शिक्षाएँ दी हैं जो कि मैं समय समय पर अक्सर बात करता भी रहता हूँ और शायद एक दिन इनके बारे में ही अलग से बात भी करूँगा परंतु पीसी श्रीवास्तव साहब को शायद अधिकांश मित्र हमारे जानते होंगे इनके मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बिहेवियरल साइंस यानी व्यवहार विज्ञान के माहिर व्यक्ति हैं और एज ए पर्सन इनसे अच्छा व्यक्ति इनसे सुलझा हुआ व्यक्ति शायद मिलना मुश्किल होगा तो जरा हम इनकी बात सुनते हैं रवि जी आपको याद होगा कुछ दिनों पूर्व आपने मुझसे एक आदेश दिया था मुझे एक आदेश दिया था कि ईर्ष्या या जेलिसी जिसे कहते हैं उस पर कुछ अपने विचार व्यक्त करूं तो लीजिए मैं कुछ अपने विचार बिल्कुल साधारण बोलचाल की भाषा में आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ ईर्ष्या या जलसी या जलन जिसे अक्सर कहते हैं ये कोई अच्छी या बुरी भावना नहीं है ये बस एक भावना है इसका हम जैसा इस्तेमाल चाहें वैसा हो सकता है अक्सर चूंकि इसका बुरा इस्तेमाल होता है कभी कभी तो बहुत बुरा इस्तेमाल हो जाता है ये क्राइम की ओर ले जाता है लोगों को वो बड़ा दुखदायी होता है लेकिन प्रकृति ने ईश्वर ने भगवान ने किसी इमोशन को किसी भावना को किसी ऐसे उद्देश्य से नहीं दिया है मनुष्य को कि उसका कोई निगेटिव या बुरा इस्तेमाल करे बुरा इस्तेमाल अच्छा इस्तेमाल ये हमारे विवेक पर है मनुष्य को प्रकृति ने बहुत सारी भावनाएं दी हैं, उनमें से एक ये भी है हम किसी भी भावनाओं का भा, किसी भी भावनाओं का उचित या अनुचित इस्तेमाल कर सकते हैं उसका हम जिस तरह उपयोग करते हैं वो ही हमारे लिए हानिकारक हमारे रिश्तों के लिए हानिकारक या समाज के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाता लेकिन ईश्वर की ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि वो हमसे कोई खराब काम कराए और इसी के लिए उसने हमें विवेक दिया है रैशनल होने की भावना दी है हम उस रैशनैलिटी के के उपयोग से हम उसे अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं आइए अब विशेष रूप से ईर्ष्या पर बात करते हैं साधारण तौर पे ईर्ष्या को कहा जाता है कि कहते हैं ईर्ष्या एक बुरी बला है हा है ये लेकिन और है कभी कभी बहुत बुरी हो जाती है ईर्ष्या के साथ समस्या ये है कि अक्सर ये अक्सर ये उन लोगों में होती है जो बराबरी के होते हैं अक्सर उनमें स्नेह का भी संबंध होता है परिवारों में मित्रों में अपने, सा, अपने साथियों में ऑफिस में राजनीति में किसी भी क्षेत्र में ले हमें अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी किसी को कोई अचीवमेंट होता है कोई सफलता मिलती है तो बराबर के लोगों में ईर्ष्या की भावना आ जाती है जो हमसे बहुत ऊपर है या बहुत नीचे है वो तो हमारी उपलब्धि पे, हमारे सक्सेस पे हमें कोई या तो अच्छी अच्छे कुछ बात बोल देता है मुबारकबाद दे देता कॉन्ग्रेचुलेट कर देता है या अपने आशीर्वाद देता है लेकिन बराबर के लोगों में एक स्पर्धा की भावना होती है प्रकृति ने इस स्पर्धा को भी बहुत ही उपयोगी माना है आजकल ओलंपिक में मैच चल रहा है आप देख रहे होंगे कि स्पर्धा की भावना के आधार पर कितना लोगों में अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा देने का आ, देने का क्या प्रयास कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बड़े बड़े अचीवमेंट्स कर रहे हैं अपने भारत के भी लड़के लड़कियां गए हैं बहुत कुछ कर रहे हैं आइए अब इसको ये देखें कि हमें कब ईर्ष्या जो है ये गलत रास्ते पर गलत सोच की तरफ ले जाती है गलत रास्ते पे ले जाती है लेकिन हम इसका अच्छा उपयोग क्या कर सकते हैं खराब खराब जो उसके भावना होती है वो तो ये होती है कि एक तो ये होती है कि वो हमसे बुरा था वो कैसे मिल गया ये मुझे मिलना चाहिए था, उसको नहीं मिलना चाहिए चाहिए था, था। उसको उसको नहीं एक तो ये ये होता है, है है, उसके भी भी आगे ये भावना होती है कि जो भी उसको मिला है, वो अगर बर्बाद हो जाए तो मुझे अच्छा लगे कभी कभी तो लोगों को क्राइम की तरफ ले जाता है कुछ ही वर्षों पूर्व आपने देखा होगा कि अपने ही सगे भाई को बड़े नामी राजनीतिज्ञ को उनके छोटे भाई ने ही आ, उनका उनकी हत्या कर दी अब आप सोच रहे हैं, अब इसका कोई रीशन, रीजन तो है होता नहीं है बड़ा स्नेह था कहते हैं बड़ा स्नेह था उस भाई के लिए फिर भी उसे कहीं कोई बात रही होगी उसके मन में कोई ऐसी निगेटिव बात रही होगी जिसके कारण उसने उनकी हत्या कर दी बड़ा दुखद होता है ये चीजें इसलिए हम ये कहेंगे कि बुरा उसमें कुछ नहीं है ईर्ष्या में अपने आप में कुछ भी बुरा नहीं है हमारा अक्सर हमारी विवेक की कमी हम के विवेक की कैसी कमी हो जाती है ईर्ष्या में स्पर्धा की भावना में कि हम चाहते हैं कि अगर हम वो नहीं बन सकते तो उसका बना हुआ बर्बाद हो जाए वो वो खुद भी बर्बाद हो जाए ये बड़ा दुखदायी होता है क्योंकि अक्सर ये स्नेह के संबंधों में या नि, निकट संबंधों में बराबरी के रिश्तों में ही देखा जाता है लेकिन छोड़िए इन बातों को निगेटिव की तरह नहीं जाते क्योंकि प्रकृति का ईश्वर की इच्छा यही है कि हम उसे अच्छी तरह इस्तेमाल करें ईर्ष्या की जो इमीडिएट, जो तुरंत एक भावना अच्छी भावना आ सकती है आती है लेकिन हम उसे अक्सर इग्नोर कर देते हैं और निगेटिव की तरफ चले जाते हैं वो भावना होती है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं इफ ही कैन अचीव वाई नॉट आई आई कैन ऑल्सो अचीव वट ही हैज अचीव्ड अगर वो किसी बड़ी परीक्षा में पास हुआ है अच्छे नंबर से तो मैं भी कर सकता हूं अगर वो खेल में बहुत आगे बढ़ा है मैं भी कर सकता हूं अगर उसे कोई अच्छा प्रमोशन मिला है तो मुझे भी मिल सकता है आज नहीं तो कल ये तो एक भावना हुई जिस जो हमें किसी के आगे बढ़ने को किसी की सफलता किसी का अचीवमेंट ये हमें इंस्पायर करता है हमें भी वो मोटिवेट करता है तो हम यहाँ ये यह कहेंगे कि ईर्ष्या का जो सबसे अच्छा इस्तेमाल हो सकता है वो ये है कि ये बहुत अच्छा मोटिवेटर बन सकता है मेरा भाई अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ मेरा पड़ोसी अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ अगर ये भावना आती है तो ठीक है हम भी उसके जैसी मेहनत करेंगे उसके जैसा अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे और जो उसने पाया है हम भी पाएंगे अगर स्पर्धा की भावना होगी तो कहेंगे हम उससे भी आगे निकल सकते हैं लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हमको ठीक वही चाहिए जो उसको मिला उसको प्रमोशन मिला तो हमें भी मिलना चाहिए उसको वो आई में आया तो मुझे भी आई की परीक्षा देनी है वो अगर बैंक में आए तो मुझे भी बैंक में ही नौकरी चाहिए जो भी खेलकूद में आगे है तो मुझे भी खेलकूद में आगे आना चाहिए वही आना चाहिए ये एक बड़ी संकुचित सोच है बेहतर होगा कि अगर उसने मेरे मित्र ने मेरे सहयोगी ने मेरे रिश्तेदार ने अपने अंदर की ऊर्जा को कोई भी इमोशनिक ऊर्जा होती है ईर्षा जलसी ये भी एक ऊर्जा है इस ऊर्जा को कैसे उसने इस्तेमाल किया क्या मेहनत किया कि वो आज अचीवमेंट जिसको मिला है उसको कुछ अचीव किया है उसने और वो लोगों को लोगों की आबाही पा रहा है लोगों की प्रशंसा पा रहा है लोगों को लोगों की बधाई पा रहा है हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं अब यहाँ पे एक तो हुआ उसकी नकल करना और दूसरा हुआ हम अपने अंदर हम अपने ये विश्व रखे ईश्वर ने अगर उसके अंदर कोई शक्ति दी है कोई एनर्जी दी है कोई ऊर्जा उसके अंदर है जिसका उसने उपयोग किया और कुछ उसने अचीव किया कुछ उसने पाया जीवन में सफलता पाई कुछ तो मेरे अंदर भी ऐसी तमाम ऊर्जा तमाम ऐसे गुण होंगे जिनसे यदि हम उनको समझें और अपन, उसके बाद अपनी मेहनत करें हम एक ढंग से हम मेहनत करें तो हम भी बहुत कुछ पा सकते हैं और वो उसका अचीवमेंट अलग मेरा अचीवमेंट अलग मैं अपने क्षेत्र में सफल हुआ, अपनी क्षेत्र में सफल तो मेरी मित्रता से यह बना भी रहेगा प्रेम संबंध भी बना रहेगा और वो भी खुश रहेगा मैं भी खुश रहूंगा हमारे और उसके बीच गहराई का संबंध होगा बजाय बजाय क्या कहेंगे उसको मैं कहूंगा छिछले पन के या किसी तरह का उसमें ओछापन हो ऐसा नहीं आएगा तो ये तो ईर्षा की बहुत ही अच्छी अच्छा उपयोग होगा हम इसे कैसे कर सकते हैं अगर आइए थोड़ा इसको भी देखा जाए हम अक्सर वही हमने जो कहा कि हम लोग लोग क्या कह रहे हैं लोग उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं लोग कह रहे हैं वो तो बड़ा साहब बन गया लोग कह रहे हैं ऐसा लोगों की चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि प्रकृति ने भगवान ने ईश्वर ने हरे को यूनिक बनाया है हरे को डिफरेंट बनाया है नेचर से बड़ा क्रिएटिव कोई चीज नहीं है दुनिया में कोई नहीं है और हर एक के प्रति नेचर का प्रकृति का ईश्वर का प्रेम होता है पहले तो हम उसमें विश्वास करें कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जिसकी कुछ ऐसी प्रतिभा है कुछ ऐसा गुण है जिसको यदि हम विकसित करें तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और उसी के साथ साथ अपने जीवन से अपनी जीवनशैली से बहुत कुछ संतोष भी ला सकते हैं स्वाभाविक है इसके लिए हमें कुछ डिसिप्लिन की कुछ अनुशासित जीवन जीना होगा हम जहा तक उस आदमी के अचीवमेंट की बात है अपने मित्र के अपने भाई के अपने परिवार वाले के संबंधी के अचीवमेंट की बात है हम ये अगर ऑब्जर्व करें इस बात पे ध्यान दे कि उसने कितनी मेहनत की कैसे क्या किया हम गाइडेंस भी ले सकते हैं उससे मार्गदर्शन भी ले सकते हैं और उसके बाद अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को अपने अंदर ईश्वर की दी हुई दी हुए गुणों को हम पूरे तरह से अगर विकसित करें तो हमें सुख संतोष समृद्धि कुछ मिल सकती है और हमारे समाज में सम्मान भी होगा अगर हम सिर्फ नकल की तरफ जाएं उसको मिला हमें भी मिले हम स्पर्धा ठीक हरेक आदमी एक ही क्षेत्र में तो करता नहीं है इसीलिए खेल कूद जीवन की इतनी विशाल हो गया है कि कहीं किसी क्षेत्र में आप मगर मेहनत करके हम लोग मेहनत करें और पूरी अपनी जिसे कहते हैं कि जान लड़ा दें और अपने को उसमें कमिट कर दें झोंक दें तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है मतलब हम दूसरे के अचीवमेंट से सफलता से हम उस सफल दूसरे की सफलता से अपने किसी भी प्रिय नजदीकी लोगों की सफलता से हम अगर इंस्पिरेशन लें हमें एक आत्मविश्वास जगे हमारे अंदर कि हम भी अपनी प्रतिभा का पूरा लाभ उठा सकते हैं उसका पूरी तरह से विकास कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा उपयोग होगा ईर्ष्या का ईर्ष्या कहने में तो और देखने में यही लगता है कि लोग उसे बुरा कहते हैं कहते हैं कि वो ईर्ष्या बुरी भला है ऐसी बातें लोग करते हैं लेकिन वो बुरा बुरी बला है नहीं मैं अप, अपनी कमजोरियों के कारण अपनी सीमित आ, क्या कहेंगे आ, अपनी सीमित जो विवेक है हमारी रैशनैलिटी जो है कहीं हमें हमारे हमारा साथ छोड़ देती है और हम नकारात्मकता की तरफ झुक जाते हैं और हम हम हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारे संबंधों में भी दरार आती है और हमें कुछ मिल नहीं पाता हम कुछ खोते हैं ईर्ष्या के द्वारा बजाय पाने के जबकि प्रकृति ने तो इसीलिए दिया है कि हम इसके द्वारा कुछ पाएं तो मेरा जहां तक ख्याल है कि इसके इतने उपयोगी है इसे ईर्ष्या जिसे हम सूक्ष्म तरीके से कह सकते हैं थोड़े से शब्दों में कह सकते हैं कि ये मोटिवेटर भी हो सकता है और डिस्ट्रायर भी हो सकता है यदि हम निगेटिव इस्तेमाल इसका करेंगे निगेटिव भावनाएं लाएंगे फिर वो भावनाएं हमारे एक्शन में जाएंगे तो उसकी निगेटिविटी होते होते एक स्टेज पे हम दुश्मनी कर हमारे अंदर आ सकती है संबंध खत्म हो सकते हैं इत्यादि इत्यादि आप हम किसी क्राइम की तरफ कभी कभी लोग चले जाते हैं ये देखा गया है दो देशों में होता है ईशिया की भावना जो साथ जैसे मान लीजिए अपना हिंदुस्तान का ही ले लीजिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे बंटा था जो भी अच्छा बुरा जो भी हुआ उन्नीस सौ सैतालीस में हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं लेकिन दो देश बने और स्पर्धा की भावना ऐसी आई कि कहीं बहुत सारी रिसोर्सेज खत्म हमारी वेस्ट हो गई स्पर्धा गलत रास्ते चली गई वो ईर्ष्या में बदल गई और एक जो हमें भाई की तरह जो हमें जिन लोगों को होना चाहिए था वो आज दुश्मन बने बैठे हैं यही शा, ये शायद इसीलिए मेरी अपनी तो समझ ये है कि ये भावना दो देशों में दो बड़े नेताओं में दो देशों के जो जो शीर्ष पे जो लोग बैठे हैं उनमें जब बहुत ज़्यादा ये भावना आ जाती है तो फिर एक दूसरे को बजाय हेल्प करने के या एक दूसरे से कुछ सीखने के हम एक दूसरे को बर्बाद करने में लग जाते हैं तो मनुष्य के जीवन में शायद हम चाहे दो दोस्तों की बात लें भाई भाई की बात लें हाँ भाई भाई की बात पर मुझे एक चीज याद आई कि अक्सर एक शब्द एक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल लोग करते हैं आ, कहते हैं सिबलिंग जेलसी चूकि साथ बले बड़े पले होते हैं बड़े होते हैं साथ साथ तो उनमें बराबरी से के बाद अपने सभी अपने अपने स्तर पे जाते हैं तो कोई आगे जाता है कोई पीछे जाता है देखिए पीछे रह जाता है कोई देखिए कहीं भी आ, मतलब आप देखेंगे परिवारों में कोई तो मुख्यमंत्री बना बैठा है मंत्री बना बैठा है आई बना बैठा है और कोई उसी के परिवार के तमाम लोग ना जैसे थे गरीबी में या छोटे उसी सामाजिक रूप में एक छोटे स्तर पर थे वहीं रह गए तो ईर्षा तो हो सकती है लेकिन अगर इंस्पिरेशन हो तो प्राइड भी होगा और एक दूसरे से सीख भी सकते हैं अक्सर ये चीजें देखने को मिलती हैं और ये इसीलिए जो प्रकृति का कहेंगे कि जो प्रकृति की इच्छा है जो ईश्वर की इच्छा है कि हम किसी भी इमोशन को हमेशा उसको वे, अपने विवेक का इस्तेमाल करें क्योंकि वो भी ईश्वर ने विवेक इतना अधिक मनुष्य को ही दिया और किसी और किसी अपने स्पीसीज को नहीं दिया है तो हम उसका उचित इस्तेमाल करें ये चीज और भी जो इमोशंस जो अक्सर हम कहते हैं निगेटिव होती हैं एंगर है या जेलसी है या गिल्ट है इत्यादि इत्यादि तमाम होते हैं तो इन लेकिन जब हम किसी जेलसी का ही उदाहरण ले लीजिए जब हम इसे एक पॉजिटिव वे में लेते हैं सकारात्मक रूप में इसे देखते हैं तो ये हमारे अंदर की छिपी हुई ऊर्जा को लाता है हमारे अंदर आत्मविश्वास भरता है और तब हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं सही दिशा में करते हैं हमारी उपलब्धियां होती हैं लोगों के लिए भी हम कुछ कह पाते हैं अक्सर ये होता है लोग कह रहे थे लोग उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे आप देखेंगे अक्सर मीटिंग में कहीं बैठे हुए किसी की तारीफ हो रही है बराबर के लोगों को ख़राब लग रहा है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं ये तो बॉस ऐसे ही जो बड़ी तारीफ करता है इनकी है उसका चमचा होगा इत्यादि इत्यादि एक मजाकिया बात बताऊं क्या आपने ऑफिस के माहौल में अक्सर देखा होगा कि अगर एक साल किसी का प्रमोशन ना हो तो हर एक को बड़ी सिंपथी उसके दोस्तों को उससे होती अरे बहुत बुरा हुआ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ तेरा प्रमोशन तो डिजर्व करता था और एक बात अक्सर लोग कह देते देख उसका हो गया तेरा नहीं हुआ अब मतलब उसको ईर्ष्या की तरह ईर्षा के नेगेटिविटी की तरफ उसे ढकेल रहे हैं इससे बचिएगा अगर कोई एक कहे तो ठीक है उसको मिला अच्छा है हमें नहीं मिला वो बुरा है हमें भी चलो ठीक है आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा उसी के साथ साथ आप ये भी देखेंगे उसी की बात है ये कि अगर अगले साल मान लीजिए उसको मिल गया तो कंग्रेचुलेट तो लोग करेंगे लेकिन पीठ पीछे अक्सर लोग कहते हैं कि तो पिछले साल तो इनकॉम्पिटेंट थे ये प्रमोशन की इस साल कैसे मिल गया क्या इसने सोर्स लगाया क्या किया किसकी किसका आशीर्वाद मिला इसे किसको मिल गया अब इन ये छोटी बातें हैं आ, क्या कहेंगे छोटे स्तर की चीज़ें हैं इनसे जहां तक हो बचे तो ईर्ष्या ही नहीं हर इमोशन एक बहुत बड़ी एनर्जी है उसका आपने विवेक के द्वारा हम अच्छा इस्तेमाल करें तो किसी की भी सफलता हमारे लिए इंस्पिरेशन बन सकती है मोटिवेशन बन सकती है अदरवाइज संबंधों में दरार आ सकता है जहाँ स्नेह होना चाहिए अगर वहाँ ईर्ष्या बन गई तो ईर्ष्या आ गई तो संबंधों में एक थोड़ी दरार तो पड़ती ही है इन सब चीज़ों से जहाँ तक हो बचें तो मेरे प्रिय मित्र श्री रवि श्रीवास्तव जी ने यह आदेश दिया था कि हम इसका का कैसे अच्छा अच्छा अच्छा इस्तेमाल इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या है अच्छा है तो मैं यही कि ये बहुत अच्छा मोटिवेटर है. इसे डेस्ट्रायर बनने से रोकिए इसमें करने की भी बड़ी क्षमता होती है चाहे छोटे मोटे संबंधों में कोई दर आ रहा है या कोई बड़ा बड़ा हादसा हो लेकिन इन चीजों से बचना चाहिए जहां तक हो ये हमारे हमारी सफलता भी सफलता भी हमारे ईगो को ना बढ़ाए हमारे हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाए तो हमें जाद, तो ज़्यादा अच्छा हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सफलता का भी और असफलता को भी हम सहने का और उससे सीखने का और उसको आ, सफलता में कन्वर्ट करने की उससे हमें मोटिवेशन मिलता है एनर्जी मिलता है कोई भी एक थंब रूल है प्रकृति ने जो भी दिया है वो हमारे अच्छे के लिए दिया है उसका अच्छा या बुरा इस्तेमाल हम अपने विवेक के द्वारा करते हैं अगर विवेक में कमी आ गई कमजोरी आ गई तो बुरे इस्तेमाल की तरफ चला जाता है अगर हमने सही इस्तेमाल किया उसका सही रूप में उपयोग किया तो वो हमें भी कुछ इंस्पिरेशन देता है समाज के लिए परिवार के लिए भी कुछ उसमें अच्छा ही रहता है और उससे संबंधों में हर हर तरह से कुछ लाभ ही लाभ है किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ धन्यवाद दोस्तों अभी आपने पीसी श्रीवास्तव साहब की बातें सुनी तो अब एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि जलन जो भी होती है वो अपने बराबर वाले से होती है यानी कि अब देखिए मुझे अमिताभ बच्चन साहब से तो जलन हो नहीं सकती ना अमीन सयानी साहब से जलन हो सकती है क्यों क्योंकि भाई अमिताभ बच्चन अमीन सयानी और शायद ओ पी भट्ट साहब चेयरमैन साहब इन लोगों से हमारा क्या मुकाबला है मगर मुझे जलन हो सकती है अपने बैचमेट से जलन हो सकती है क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बराबर का है तो अब मेरा बैच जिस दिन चेयरमैन हो गया तो मैं उस दिन जलने का पूरा अधिकारी हो गया जैसा कि पीसी साहब ने कहा कि जलन का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है तो अब यह पॉजिटिव एस्पेक्ट अपने आप आ जाएगा क्या मुझे तो नहीं लगता है क्योंकि कम से कम मैं तो यह अपने अंदर मुश्किल से ही देख पाया हूं देखिए एक बात उन्होंने मुझको बताई कि इमोशंस जो है वो तो नेचुरल है मगर उन इमोशंस से रिलेटेड जो फीलिंग्स हैं वो आपको बनानी पड़ती है यानी आप उसको किस तरह से फील करते हैं और कैसे एक्सप्रेस करते हैं सारा मुद्दा ये है तो अब अगर जो आपने उसको एक्सप्रेस करने में आपने उस बात को फील करने में निगेटिविटी अपने अंदर ले आई तब तो भाई मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फिर तो उस इमोशन का कोई लाभ आपको मिलेगा नहीं अच्छा अब फिर क्या बात हुई कि भाई अगर मुकाबला अपने बराबर वाले से है देखिए मेरे घर में तो बहुत स्पष्ट बात थी मैं तो बचपन से ये देखता आ रहा हूँ कि मेरे में और मेरे भाई में भाई मुझसे छोटा है मगर मुझ में और उसमें हमेशा से ही प्रतिस्पर्धा रही चाहे तो कभी बचपन में खिलौना लेने के लिए और कभी माता पिता का प्रेम पाने के लिए और कभी पढ़ाई लिखाई के मामले में कभी खेल में मैं तो ये तो बात स्पष्ट है कि वो खेलों में मुझसे आगे था उसकी फास्ट बॉल जो थी ज़्यादा फास्ट होती थी मेरी बॉल कम फास्ट होती थी तो अब सवाल ये है कि भाई अब इसको मैंने तो जानबूझ के कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग के बारे में सोचा ही नहीं मगर हाँ इतना अवश्य हो गया था कि मुझे लगा कि भाई अगर मैं घरेलू क्रिकेट खेलते समय उसके जितनी फास्ट बॉल नहीं डाल सकता हूं तो क्यों ना एक काम करूं क्यों ना मैं स्पिन बॉल डालने लगूं तो भाई वो फास्ट बॉलर हो गए और हम छोटे मोटे स्पिन बॉलर हो गए उसी तरह से जबकि हमको ये हुआ कि भाई बैंक में तो प्रमोशन नहीं मिला देखिए प्रमोशन का मतलब क्या होता है प्रमोशन का मतलब ये होता है कि रिकॉग्निशन और रिकॉग्निशन का मतलब क्या हुआ कि भाई आप कहीं पर अकेले हो जाएं यानी कि आपको आपकी अपनी एक पहचान हो जाए हमारे मतलब मेरे हिसाब से तो प्रमोट होने का मात्र इतना ही मतलब है प्रमोट होने का और कोई मतलब नहीं कि आप उस भीड़ में अकेले हो गए और जब आप अकेले हो जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे पहचान मिल गई मुझे रिकॉग्निशन मिल गया तो अब अगर जो देखिए मुझे क्या हुआ मैं तो इतना ही बता सकता हूँ कि मैं मलाड में रहा करता था बंबई में पोस्टेड था विजिलेंस डिपार्टमेंट और मलाड में रहता था तो मलाड में हमारी बिल्डिंग में एक सेक्रेटरी साहब थे उनका काम क्या था कि जैसे जैसे ही कोई प्रमोशन होता था तो वो सेंट्रल ऑफिस में लिस्ट जो थी वो बढ़ जाती थी तो वो लिस्ट में से उस बिल्डिंग के जो लोग होते थे उनके नाम लिख करके नोटिस बोर्ड पर लगा देते थे हमारी बिल्डिंग में तीन विंग थे तो वो तीनों विंग में वो नाम लगा दिया करते थे मैंने एक दिन उनसे पूछा कि भाई ये आखिरकार आप ये नाम क्यों लगाते हैं इस बिल्डिंग के कम से कम दस पंद्रह लोग वो प्रमोशन के लिए ड्यू होते हैं और दो या तीन आदमी प्रमोट होते हैं वो इसी तरह के नाम जो था जब विदेश पोस्टिंग होती थी उसके लिए भी लगाते थे और मतलब चूँकि मैं उन लोगों में से था जो कि साले बार बार फेल हुआ करते थे विदेश पोस्टिंग में भी और प्रमोशन में भी नहीं प्रमोशन में तो नहीं फेल हुआ था उस टाइम में तो विदेश पोस्टिंग में फेल हुआ करता तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आखिरकार आप ऐसा क्यों करते हैं आपको क्या मज़ा आता है वो साल जो लोग बेचारे फेल होते हैं उनके दिल पर क्या गुजरती आपने कभी सोचा उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा बोले यार अगर जो अगले को बुरा न लगे तो फिर जो आगे बढ़ा है उसको मजा ही क्या आएगा मैंने कहा यार ये क्या बात हुई बोले हाँ भैया प्रमोशन का मजा ही तब है जब आप दूसरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएं तो अब यहां पर मुझे एक एक सिद्धांत एक कॉन्सेप्ट एक अवधारणा समझ में आई कि मतलब लोगों को आगे बढ़ने के लिए दो तरीके हो सकते हैं या तो भाई आप दौड़कर आगे बढ़ जाइए तो जो जो आपसे धीमे दौड़ रहा है आप उससे आगे चले गए या दूसरा तरीका यह है कि जो आपके बगल में खड़ा उसको लंगी लगा दीजिए गिरा दीजिए उसको साले को और आप आगे बढ़ जाइए तो चूंकि वो गिर गया तो आप आगे बढ़ जाएंगे तो दोनों ही हालत में आप आगे बढ़ गए वो पीछे रह गए और दोनों ही हालत में आपको राइट मिल गया कि भाई आप खुश होइए उसका मजाक उड़ाइए तो अब ये तो सफल होने वाले की बात हुई अब जो पीछे रह गया है भाई उसका भी उसके दिल की बात सोचिए जलन तो उसको हो ना तो आप उसको जलन करने की एक वजह दे रहे हैं तो साहब मैंने उनसे ये बात पूछी उन्होंने मुझे यह जवाब दिया अब ये बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में जैसे कहते हैं बैक ऑफ द माइंड में बैठ गई तो मैंने सोचा यार मतलब अनजाने ही हुआ ये मैं तो यही कह सकता हूं कि बैंक से निकलने के बाद अब हुआ कि भाई बैंक से निकल आए हैं तो कुछ काम करना है तो काम ढूंढते रहे बहुत दिनों तक ऐसे कुछ ट्रेनर ट्रेनर का काम ढूँढा कहीं पर काम मिला कहीं नहीं मिला कोई नौकरी फिक्री तो मिली नहीं तो हमने क्या किया कि हम साहब एक एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए ऑडियो बुक रीडर बन गए देखिए बड़ा अपने आप में ये एक अजीबोगरीब काम था जिसके बारे में मैंने उस दिन से पहले कभी सुना भी नहीं था तो जब ऑडियो बुक रीडर बन गए तो हम पढ़ने लगे जब हम पढ़ने लगे तो दो चार दस दिन के बाद हमारी एक किताब पूरी हुई तो जब हमने किताब पूरी कर ली तो हमको साहब जो जो साहब जो उसको रिकॉर्ड करते थे उन्होंने कहा साहब आपने बहुत अच्छा पढ़ा हमने कहा अच्छा थैंक यू भाई बड़ी अच्छी बात है। थोड़े दिनों के बाद पता चला कि साहब एक दिन एक, एक किसी मतलब एक स्टूडेंट के लिए जिसके लिए मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी उसके माता पिता आए कहाँ से आए वो आए अकोला से मिलने के लिए मुझसे मैंने पूछा साहब आप मिलने के लिए बोले नहीं साहब हम आ तो रहे थे आंध्र प्रदेश मगर हम हैदराबाद सिर्फ आपसे मिलने आए हमने कहा साहब बताइए क्या बात बोले नहीं साहब आपने पढ़ा इतना अच्छा कि मेरा बच्चा यानी उनका बेटा शायद ब्लाइंड स्टूडेंट था क्लास टेंथ के लिए मैंने उसकी कुछ किताबें पढ़ी थी बोले कि मेरा बच्चा जो है वो इतना खुश है आपके आपके पढ़ने से कि उसे बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए उसको बातें समझ में आ गई और उसी दौरान मुझे एक और बच्चा मिला जिसने कहा कि साहब मेरे वो शायद सीए का बच्चा था वो कोई लॉ का कुछ किताब मैंने पढ़ी थी तो वो बोले कि साहब आपने जो किताब जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा था मैं उसमें अस्सी नंबर लाया जो कि मेरे अस्सी नंबर कभी नहीं आए थे यार सडनली मुझको लगा कि मुझे रिकॉग्निशन मिल गया और अब मेरे अनेक साथी मुझसे पूछने लगे कि भाई आप क्या करते हैं और आप बताइए कैसे हम कर सकते हैं वगैरह वगैरह ऐसे सवाल जवाब शुरू हो गए तो ये मुझे लगा कि मेरे को एक ऐसा एवेन्यू मिल गया जहाँ पर कि मैं अपने आप को अकेला या एकल या यूनिक साबित करने में सफल हो सका तो जो मेरे मन में शिकायत थी कि भाई मैं यूनिक नहीं बन पाया वो शिकायत दूर हो गई जब वो शिकायत दूर हो गई तो मुझे लगा कि यार ये भी एक तरीका है अपने आप को आगे बढ़ाने का यानी कि आप अगर जो किसी एक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाए किसी वजह से तो क्यों ऐसा किया जाए कि वहां पर टिके रहकर और अपने आप को कुड़ते रहें और दूसरे को जलते रहें क्यों न कोई और रास्ता चुने किसी और फील्ड में जाकर के अपने आप को यूनिक साबित करें या अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो साहब मैं तो मैंने तो अपने लिए रास्ता ढूंढ लिया और मैं यहाँ पर आज की बात खत्म करने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा जैसा कि पीसी सी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इसको एक निगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी की जगह पॉजिटिविटी में लाया जाए तो अपने आप में ये इमोशन जो है ये बहुत बहुत ही मोटिवेटिंग इमोशन हो सकता है यानी कि ईर्ष्या या जलन जो कि जलन है यानी कि जो आपको नीचे पीछे की ओर घसीट रही है वो एका एक शायद हमको आगे की ओर प्रोपेल करने यानी आगे की ओर बढ़ाने में मदद कर सकेगी तो मैं आज की बात यहीं पर रोक रहा हूं क्योंकि शायद जलन पर हम लोग और भी बातें कर सकते हैं और और बातें करेंगे भी मैं आपके साथ में अपने कुछ और अनुभव भी शेयर करूंगा मगर आज नहीं और अभी नहीं तो फिर हम लोग चूँकि उसकी बातें करेंगे तो शायद इस सिलसिले को हम कहीं और किसी और नज़रिए से आगे बढ़ा सकेंगे आज के लिए इतना ही आप सभी ने मेरी बात को सुना पी साहब की बात को सुना तो मैं अपनी ओर से और पीसी साहब की ओर से आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और आज के लिए इतना ही अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं या तो पीसी साहब को ही लेकर आऊं या किसी और को अपने साथ लेकर आऊं ताकि किसी और विषय पर भी हम लोग ऐसे ही कुछ बातें कर सकें और शायद कुछ नई बातें हमें पता भी चल सकें यानी कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर कि हमको लगता हो कि इसका सिर्फ एक ही पक्ष संभव है मगर शायद किसी दूसरे के देखने से उसका एक नया एंगल नया पक्ष नया पर्सपेक्टिव भी हमको मिल सके तो तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद दोस्तों